आवाज की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है कहानियों का पिटारा और आज की कहानी है चूहिया का स्वयंवर। पंचतंत्र से निकली हुई इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह संपन्न हुआ छोटी सी चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था वहां पर मुनि रहते थे। थे एक दिन नदी के किनारे जल लेकर कर रहे थे कि उनकी अंजुली में बाज के चोट से छूटकर एक छोटी सी चूहिया गिर पड़ी मुनि ने आश्चर्य से उस चूहिया को देखा कि ये चूहिया उनके पास आई कहा से बेचारी छोटी सी चुड़िया उनकी हथेली में तड़प रही थी मुनि को उस पर दया आ गई और मुनि ने अपने प्रताप से उस छोटी सी को एक सुंदर कन्या में बदल दिया और फिर उस सुंदर कन्या को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा प्रिय इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह ही पालो मुनि पत्नी उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगी। जब वह कन्या बड़ी हो गई हो गई गई, और विवाह योग्य तब उन्होंने मुनि से योग्य वर की तलाश करने के लिए कहा ताकि उस सुंदर कन्या का विवाह कराया जा सके मुनि ने तुरंत सूर्य देव को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या तुम्हें पति के रूप में स्वीकार है कन्या ने सूर्यदेव को देखा और फिर तुरंत जवाब दिया नहीं नहीं, नहीं पिताजी मैं इनके तेज के कारण इनसे आंख तक नहीं मिला पा रही हूं मुझे ये पति के रूप में स्वीकार नहीं है मुनि ने सूर्यदेव से पूछा आप अपने से अच्छा कोई वर्ष सुझाए सूर्यदेव बोले मुझसे अच्छे मेघ हैं, वह मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं मुनि ने मेघ को बुलाया और पुत्री से पूछा क्या ये तुम्हें पसंद है कन्या ने उसे देखा और कहा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल काले हैं, मुझे इनसे विवाह नहीं करना है मुनि ने मेघ से कहा कृपया अपने से शक्तिशाली वर बता मेघ ने कहा पवन देव मुझसे अधिक ताकतवर हैं। जब कन्या पवन देव से मिली तो बोली पिताजी ये तो बहुत चंचल है मैं इनके साथ नहीं रह सकती मुनि ने पवन से उत्तम वर के लिए पूछा उन्होंने कहा पर्वत मुझसे कहीं अधिक अच्छा है मुनि ने पर्वत को बुलाया और कन्या की राय जाननी चाहिए। कन्या बोली ये तो बड़ा कठोर और गंभीर है मुझे ये स्वीकार नहीं मुनि ने पर्वत से अधिक योग्य कौन है जब यह पूछा तो पर्वत ने जवाब दिया श्रीमान मुझसे अच्छा तो चूहा है जो मुझे खोदकर कर बिल बना लेता है और उसमें निवास करता है मुनि ने मुशक राज को बुलाया आप तो मुझे मुशी का बना दीजिए और इस मुशक राज को सौंप दीजिए मुनि ने पुनः उस कन्या को चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह करवा दिया तो नन्हे दोस्तों कहानी आप नहीं? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से बच्चों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा है वैसा ही रहता है किसी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ऐसी ही कहानियों के अलग अलग गुलदस्ते लेकर आती रहेगी भारतीय परिमल तो दीजिए इजाजत मिलते हैं फिर कभी फुर्सत में